शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति कथा स्वामी प्रभुवानंद मैंने महापुरुष महाराज जी को जहाँ देखा था उनका सत्संग किया सभी प्रायः राजा महाराज के साथ मैं महाराज जी के पास ही रहता था महापुरुष महाराज जी को भी राजा महाराज के साथ ही देखा उनके पृथक संग लाभ का सौभाग्य बहुत अल्प ही हुआ था महापुरुष जी का प्रथम दर्शन मैंने संभवतः उन्नीस ईस्वी में बेलूर मठ में किया था उस दिन मैं शरद सेन मास्टर के साथ मठ में गया था भरत सेन बाद में ऋषि के जाकर पूर्णानंद नाम से परिचित हुए थे महापुरुष महाराज चाय की मेज के सामने कुर्सी पर बैठे थे उनके सिर पर पगड़ी बंधी थी देखते ही मुझे ऐसा लगा कि उनके मुखमंडल से एक दिव्य ज्योति निकल रही है शरद बाबू ने उनसे पूछा भगवान लाभ कैसे होगा महापुरुष महाराज तुमने कहाँ तक पढ़ा है क्या काम करते हो शरद बीए पास हों स्कूल में शिक्षक था महापुरुष महाराज बीए पास करने में जितना परिश्रम किया है और मन संयम करने की चेष्टा करनी पड़ी है उतने ही चेष्टा करने पर भगवान लाभ होता है उसके अनंतर कनखल में उनका दर्शन हुआ संभवतः हुआ 1912 सौ ईस्वी की बात थी महाराज वहाँ प्रतिमा में दुर्गा पूजा कर रहे थे श्री श्री ठाकुर के शिष्यों में वहाँ एक साथ राजा महाराज महापुरुष महाराज और हरि महाराज को देखा था राजा महाराज महापुरुष महाराज दोनों ही एक बड़े कमरे में रहते थे एक दिन मुझे महाराज से समाधि की बात पूछने का मौका मिला था महापुरुष महाराज भी पास बैठे थे महाराज ने कहा यदि अखंड ब्रह्मचर्य रहे तो समाधि अल्प प्रयास से होती है उसके बाद कहा समाधि मामूली बात नहीं है भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्वसंशया चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे उन परावर आत्मस्वरूप परब्रह्म का दर्शन होने से दृष्टा की अविद्या आदि संस्कार ग्रंथ छिन्न हो जाती है सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सारे कर्म क्षय प्राप्त हो जाते हैं उन्होंने मुंडक उपनिषद के इस श्लोक को बताया उसके बाद कहा स्वामी जी को तीन बार समाधि होते देखा है और श्री ठाकुर की समाधि प्रतिदिन अनेक बार दिखाई पड़ती थी इसके अतिरिक्त अन्य किसी को समाधि होते नहीं देखा क्यों तारक दादा महापुरुष महाराज मौन रहे ऐसा लगा मानो मौन रह कर, अपने में भी समाधि हुई है इस बात को जताया कणखल में रहते समय एक दिन के लिए मैं ऋषिकेश गया था वहाँ साधुओं तथा मंदिरों का दर्शन कर संध्या समय लौट आया मुझे देखकर महाराज ने कहा बेटा तेरा चेहरा तो एकदम सूख गया है महापुरुष महाराज वह वहाँ तप कर रहा होगा महाराज तप न खाक उसे वहाँ बहुत कष्ट हुआ है सचमुच वैसा ही हुआ था मेरे पास जो थोड़े रुपये पैसे थे सभी लक्ष्मण झूले के एक रुग्ण साधु को दे दिए थे मेरे साथ एक स्कूली लड़का था जो महाराज के एक शिष्य का पुत्र था मैंने समझा था उसके पास कुछ न कुछ अवश्य होगा और उससे आज का भोजन चल जाएगा उसके बाद जब पैदल चलकर कर श्री के लौट आए तो हम दोनों को बड़ी भूख लगी थी किंतु मेरे साथी के पास भी पैसे नहीं थे दोनों चुपचाप बैठे रहे इसी समय कनखल से कुछ परिचित बंगाली भक्त आए उन्होंने भोजन का निमंत्रण दिया उनके झटका गाड़ी में जगह थी उसी पर सवार होकर हम लोग कणखल लौट आए उन्नीस सौ ईस्वी में राजा महाराज बाबूराम महाराज हरि महाराज और विज्ञान महाराज काशी में उपस्थित थे महापुरुष महाराज अल्मोड़े से आएंगे। किसी गाड़ी से सुबह उनके यहाँ पहुँचने की बात है उनका स्वागत घड़ी घंटा शंख आदि बजाकर विशेष रूप से करने का प्रबंध हो रहा है क्योंकि महाराज ने कहा है महापुरुष महाराज हिमालय में तपस्या करके लौट आ रहे हैं इधर समाचार आया कि महापुरुष महाराज वह गाड़ी पकड़कर नहीं पकड़ नहीं सके वहां दूसरी गाड़ी से आए किसी को पता ही नहीं चला जिस समय महापुरुष महाराज आश्रम में आए उस समय महाराज अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे जब महापुरुष महाराज को बताया गया कि महाराज उनके स्वागत के लिए अनेक प्रकार के प्रबंध कर रहे थे तो सुनकर उन्होंने कहा देखो ठाकुर ने मुझे कैसे बचा लिया क्या मैं महाराज से वैसा स्वागत ले सकता हूँ 1921 सौ ईस्वी मद्रास में मैंने एक बार निश्चय किया था कि नर्मदा में जाकर तपस्या करूंगा। महाराज ने स्थान भी बता दिया था मैं जब जाने के लिए तैयार हो गया तो महाराज के चरणों में विदा लेने के लिए पहुंचा। महाराज ने पूछा क्या रे कहाँ जाएगा मैं तपस्या करने जाऊंगा। सुनकर वह झट बोल उठे जा तारक दादा को बुला ला मैं महापुरुष महाराज को बुला लाया तब महाराज कहने लगे, तारक दादा देखिए तो कहता है कि तपस्या करने जाऊँगा तू तपस्या का क्या जानता है हम लोग ही तो तेरे लिए तपस्या कर रहे हैं तुझे तपस्या करने की क्या आवश्यकता इस प्रकार लगातार तीन घंटे तक महाराज अपने साधन भजन के संबंध में अनेक बातें बताते हुए उत्तमोत्तम उपदेश उत्तम देते रहे उनके अनंतर महापुरुष महाराज बाहर आए महापुरुष महाराज ने कहा अवनी तुमने पोक्ड द हनी कॉम्ब अर्थात तुमने मधुमक्खी के छत्ते को कोचा है आज बहुत सी नई बातें सुनी गई है जिन्हें मैं भी नहीं जानता था किसी दूसरे दिन मद्रास में मेरे महापुरुष महाराज से कहा था आप तो महाराज के एस हैं उनकी हर बात में हाँ कहते हैं महापुरुष महाराज ने हंसकर उत्तर दिया अवनी तुम लोग महाराज को महाराज समझते हो हम उन्हें कैसे देखते हैं जानते हो बाहर महाराज का चोला है और भीतर ठाकुर के अतिरिक्त कुछ नहीं मद्रास में रहते समय एक दिन मैंने महापुरुष महाराज से वेदांत केसरी के लिए एक निबंध लिखने का अनुरोध किया वह राजी हुए और कागज कलम लाने के लिए आदेश दिया मैंने कोरा कागज और एक नई फाउंटेन पेन दी लगभग दो सप्ताह के बाद मैंने उनसे पूछा महाराज निबंध कुछ लिखा गया उन्होंने उत्तर दिया देखो अवनी चिंतन तो लिखूंगा क्या राजा महाराज की महासमाधि के बाद उन्नीस सौ बाईस ईस्वी में एक दिन बेलोर मठ में महापुरुष महाराज ने मुझसे कहा अवनी विदेहानंद सिंगापुर के लिए एक सहकारी मांगते हैं मैं नया प्रेसिडेंट हूँ कोई भी विदेहानंद का सहकारी होना नहीं चाहता तुम जाओगे मैंने उत्तर दिया जी महाराज आपकी जो आज्ञा होगी वैसा ही करूँगा विदेहानंद मेरे मित्र हैं उनका सहकारी होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैंने महीने भर का समय लिया क्योंकि जाने के पहले हरी महाराज को देख लेने की इच्छा थी निदान में सिंगापुर जाने के लिए तैयार हो गया उसी समय आदेश आया कि सिंगापुर नहीं जाना होगा महापुरुष महाराज और शरद महाराज ने मुझे अमेरिका भेजने का निश्चय कर लिया है अमेरिका जाने के पहले मैंने महापुरुष महाराज से कहा महाराज मुझे भेज तो देते हैं किंतु वहां जाकर मैं क्या कर सकूंगा मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं मिला है इसके उत्तर में महापुरुष महाराज ने अंग्रेजी में कहा यू हैव सीन द सन ऑफ गॉड यू हैव सीन द गॉड अर्थात तुमने भगवान के मानस पुत्र को देखा है तुमने भगवान को ही देखा है 1922 सौ बाईस ईस्वी बेलूर मठ की घटना महापुरुष महाराज चाय की मेज के पास चौकी पर बैठे थे मैं पास खड़ा था एक युवक भक्त ने आकर महापुरुष महाराज को प्रणाम किया युवक बहुत देर तक खड़े रहकर अत्यंत करुण स्वर से बोला महाराज शायद आपने मुझे पहचाना नहीं आपने मुझ पर कृपा करके दीक्षा दी है महापुरुष महाराज मैं बाबा किसी का गुरु नहीं हूं जो मेरे पास आता है मैं उसे ठाकुर के श्री चरणों के नीचे फेंक देता हूं इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता बाबा सुनकर मैंने सोचा यह कथन तो मुझे शिक्षा देने के लिए ही है क्योंकि उस समय मेरा अमेरिका जाना तय हो चुका था महापुरुष महाराज सम्पूर्ण निराभिमान थे और गुरु बुद्धि उनमें बिल्कुल नहीं थी